माँ की बातें सरयू बाला देवी क्रमशः मध्यान्ह भोग का समय हो गया उसी समय किसी दूर के अंचल से तीन पुरुष तथा तीन स्त्रियाँ माँ का दर्शन करने आईं वे लोग बड़े ही निर्धन थे उनके पास एक ही वस्त्र था और भिक्षा के द्वारा मार्ग का व्यय जुटाकर वे लोग आए थे उनमें से एक पुरुष भक्त माँ के साथ एकांत में बहुत सी बातें करते रहे उनकी बात समाप्त ही नहीं होती थी ठाकुर के मध्यान्ह भोग के समय हो गया देख क्योंकि माँ ही भोग देने वाली थी माँ के बच्चे नाराज होकर उठने लगे एक जन ने स्पष्ट कह दिया और जो कुछ बोलना है नीचे जाकर महाराज लोगों से किसी के पास जाकर बोलिए ना परंतु माँ ने थोड़े दृढ़ भाव से ही कहा समय हो गया तो क्या हुआ इनकी बातें तो सुननी होगी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 बाद में भोग हो जाने पर हम सब ने प्रसाद पाया अब माँ थोड़ा विश्राम करेंगी हम पास के कमरे में चली गई चार बजे हैं माँ उठी ठाकुर का सांध भोग हो चुका है राज बिहारी महाराज ने आकर कहा एक मेम तुम्हारा दर्शन करने आई है काफी देर से नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं माँ ने उन्हें लाने को कहा मेम के आकर प्रणाम करते ही माँ ने आओ कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया मानो हाथ मिला रही हो मां ने कहा मां जो कहा करती है जहाँ जैसा वहाँ वैसा जब जैसा तब तैसा यह उसी का प्रत्यक्ष निदर्शन देखने को मिला इसके बाद उन्होंने उस महिला की ठोड़ी का स्पर्श करके अपने हाथ को चूमा मैम ने बताया कि वे बंगला जानती हैं और बोली मेरे आने से कहीं आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई मैं काफ़ी समय में आई हूँ बड़ी दुखी हूँ मेरी एक पुत्री है बहुत अच्छी लड़की है वह बड़ी बीमार है इसीलिए माँ आपसे दया की भिक्षा मांगने आई हूँ आप कृपा करें ताकि वह ठीक हो जाए बड़ी अच्छी लड़की है माँ अच्छी इसलिए कहती हूँ कि हम लोगों में आजकल शायद ही कोई अच्छी स्त्री मिलती है मैं सच कहती हूँ उनमें से कई बहुत दुष्ट हैं बदमाश हैं परंतु यह लड़की वैसी नहीं है आप इस पर कृपा कीजिए माँ ने कहा मैं तुम्हारी पुत्री के लिए प्रार्थना करूँगी वह ठीक हो जाएगी यह बात सुनकर मैम बड़ी आश्वस्त हुई और बोली तो फिर अब चिंता की कोई बात नहीं आप जब कह रही हैं कि ठीक हो जाएगी तो ठीक होगी ही अवश्य होगी अवश्य होगी अवश्य होगी हो उनकी बात से बड़ा बल तथा विश्वास व्यक्त हो रहा था माँ ने करुण अंतर से गोलाब माँ को कहा ठाकुर का एक फूल ला दो एक कमल ले आना बिल्ल पत्र के साथ एक कमल लाकर गोलाब माँ ने माँ के हाथ में दे दिया माँ उसे हाथ में लेकर थोड़ी देर आंखें मूँदे रही उसके बाद ठाकुर की ओर एकटक देखती हुई फूल को मैम के हाथ में देती हुई बोली अपनी बेटी के सिर पर फिरा देना मैम ने हाथ जोड़कर फूल लिया और प्रणाम करके कहा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 मैम ने प्रणाम करके विदा ली योगिन माँ की पीठ में फोड़ा हुआ है उस पर क्रिया हुई है माँ कह रही है आहा आज के दिन योगिन योगिन पड़ी रही उसकी कितना कुछ करने की इच्छा थी परंतु एक बार इस कमरे में आ तक नहीं सकी मुझसे उन्होंने पूछा तुम योगिन के पास जा रही हो ना, कहना मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ योगिन माँ को देखकर माँ के पास लौटने पर मैंने पाया कि श्रीमान प्रियनाथ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं माँ ने उनकी ठुड्डी को स्पर्श किया प्रियनाथ की आँखों तथा सीने की हड्डी पर भयानक खरोच आई है पट्टियाँ बंधी हुई है उसे देखकर कर माँ बड़ी चिंतित होकर बारंबार कह रही हैं आहा भाग्य से आँख खराब नहीं हुई मेरे लौटने का समय हो चुका था थोड़ी देर बाद प्रणाम करके विदा मांगने पर मां ने कहा फिर आना